हैं ना जैसे और अध्याय में क्षेत्र अध्याय वहाँ शाम भाषण में ऐसा आया है कि जो दैवी संपद कही गयी है ना समीम ये जो दैवी संपद कही गयी है ये ज्ञानी महापुरुषों में स्वाभाविक होती है ज्ञानी महापुरुषों में कैसी होगी हाँ दैवी संपद ज्ञानी महापुरुषों में स्वाविक होती है और साधक को वह करनी होती है तो साधक को करनी पड़ेगी और ज्ञानी में कैसी होगी तो वही यहाँ पर भी वैसी ही बात आ रही है अध्यात्म शास्त्र सर्वत्र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 अपनी आत्मा को जान लिया है उस पुरुष को क्या कहेंगे कृतार्थ तो? और यहाँ कृतार्थ के लिए शब्द क्या स्त्री तरह शब्द है ना अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण कहे जाते हैं यान कृतार्थ लक्षणानी जो कृतार्थ पुरुष के लक्षण कहे जाते हैं यत्न साधार एवं साधना है तो ऐसा समझ लेना साधक के यत्न से साध्य होने के कारण लक्षण जिसे पृथ्वी के लक्षण गंध है तो पृथ्वी गंध के बिना नहीं रह सकती है ना तो उसी प्रकार कि जो लक्षण है तो लक्षण अवश्य रहेंगे में? जी। जी। तो अब देखा तानी यत्न साधा है तो ज्ञानी में अवश्य रहेंगे और अन्य साधक में वो प्रयास से करने पड़ेंगे या स्वभाव से रहेंगे हाँ तो भाई ये साधक यत्न से साध होने के कारण हैानी का अर्थ है सानी लक्षणानी साधक के यत्न से साध्य होने के कारण वे लक्षण उसके साधन रूप से कहे जाते हैं किसके साधक वे लक्षण साधक के साधन रूप से कहे जाते हैं लग है उपदिष्ट होते हैं या कहे जाते हैं यहाँ पर योग कई बार आया है ना उसको लगाई है ही है ना ही करते क्योंकि कर क्योंकि योग कर है निश्चित रूप से क्योंकि निश्चित रूप से अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर कृतार्थ महापुरुष के या जीवन लुप्त महापुरुष के जो लक्षण कही जाते हैं लगे ही कहते क्योंकि अध्यात्म शास्त्र में सभी स्थानों पर कृतार्थ महापुरुष के जो लक्षण कहे जाते हैं तो यत्न से साध्य होने के कारण है? या क्या साधक के यत्न से साध्य होने के कारण वे लक्षण ही साधक के साधन रूप से कहे जाते हैं वे लक्ष्मणी साधन के साधन, साधन तो करना पड़ता है नक्षणानी अब देखना यानी यान कि जो मुमुक्षु के यत्न से साध्य साधन होते हैं क्या कहेंगे जो, जो मुमुक्षु के यानी जो, जो मुमुक्षु के यत्न से साध्य साधन होते हैं लगा और क्या चार लक्षण के लक्षण होते हैं जो से साधन होते हैं भोवंती को जोड़ लेना क्या तानी और और वे और वे सिद्ध पुरुष के कृतार्थ पुरुष के लक्षण होते हैं उसको स्वाभाविक देखिए कोई असुविधा हो तो पंक्ति लगाने में तो गल फिर खींच लेना श्री भगवान उसे प्रजाति यदा कामान सर्वान्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मना तुष्ट स्थित कर स्थित तदा क्या है? आत्मन आत्मना आत्मन लगाइए से यदा मनोगतान कामान मनोगता प्रजाती पार्थ संबोधन हे से यदा मनोगतान सर्वान कामानती कि जब यह जब यह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 आत्मनिम उतुषता है अपने द्वारा अपने से अपनी में ही संतुष्ट रहता है अपने मतलब अपनी आत्मा में अपने से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता <laughs> है तथा स्थित प्रज्ञ उच्चते तब स्थित प्रति कहा जाता है लग कब कहा जाता है तो जब मन में स्थित सभी कामनाओं को छोड़ लेता है तथा अपने द्वारा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है अपने अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है तो अपने द्वारा कहा है ना वाय पदार्थों की प्राप्ति से संतुष्ट रहता है ऐसी बात नहीं है वाय पदार्थों की प्राप्ति के बिना अपना अपने संतुष्ट रहता है अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उसे क्या कहते हैं निश्चित से देखते हैं तो सभी कामनाओं को छोड़ देना अब देखना तो प्रजहाती का क्या है प्रकर्षण जहाती और जहाती का क्या है परिजाति प्रकर्षण जहाधिकार से अच्छी प्रकार छोड़ देता है या पूर्णता छोड़ देता है प्रकर्षण जहादिकार जा, प्र से कर लेना कि केवल जहाँ परी लगाया है ना और प्रकर्ष जहादिकार से प्रकर्षण जहाँ और प्रकर्षण जहादिकार से परित्यजती ऐसा और यदा कर से समस्या क्या है आपका समस्तान और कामान श्लोक में आया है और कामान करते इच्छा भेदान इच्छा विदान कर अब देखना ये हो गया अब यहाँ पर एक देखना सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारण भागवार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 तो जब इच्छा ही छोड़ दिया तो अब कि तो क्या है की फिर किसी पदार्थ को की प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं तो कोई तो पदार्थ तो, तो, तो, तो मतलब क्या हुआ कि उसकी तुष्टि के कारण का अभाव हो गया तुष्टि का कारण है पदार्थ की प्राप्ति द्वारा इच्छा है तुष्टि का कारण इच्छा कैसे है पदार्थ की प्राप्ति के हाँ ये ध्यान देना की सभी कामनाओं का परित्याग होने पर तुष्टि के कारण का अभाव होने पर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 कहते हैं कि जिन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला है उन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है तो वे प्रारम्भ कर्म है, है? और जो और जो ऐसे कुछ कर्म है जिन्होंने अभी फल देना आरंभ नहीं किया है या पूर्व काल में किए गए हैं कर्म उनको क्या करेगा क्यूँकी जन जन्मांतर से बहुत से कर्मों को करते आए हैं तो कुछ ने फल देना आरम्भ कर दिया वो क्या हो गए नहीं फल देना आरम्भ कर और दूसरे कैसे हुए संको आप ऐसे समझिए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 तो उसको मुक्ति तो नहीं हुआ उसको कर्म का फल भोगने के लिए और जल्द होगा इसका मतलब क्या है कि की बहुत से कर्म उसने पहले कर रखे हैं, बहुत से कर्म पहले तो जिन्होंने देखना जो बच्चा पैदा होकर के मरा तो कुछ प्रारब्ध को लेकर के वो वहाँ पैदा हो और फिर आगे और कहीं पैदा होगा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 अभी शरीर में से जो हम लोग कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं तो कह तो तो तो तो रहे कर्म होते हैं और कर्म ही क्या होते हैं वर्णन के कारण अब इन कर्मो में विवृत्ति होती है शंकराचार्य के अनुसार अज्ञान के कारण कारण आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं तब ये सब करते रहते हैं अच्छा तो ध्यान देना की ज्ञान से कार्य सहित अज्ञान का नाश हो जाता है ज्ञान से क्या होता है मतलब अज्ञान का विरोधी ज्ञान है ज्ञान होगा तो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 सभी कर्म आ रहे हैं और देवी भागवत में आता है ना भुगतम छे के कर्म कल्प वो सत्य अवश्य कर्म सुबह सुबह थोड़ा शुभ और अशुभ कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है और बिना भोगे हुए सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी कर्म नष्ट होता तो बिना भोगे नष्ट नहीं होते हैं ये कौन कहती है देवी भागवत और गीता क्या कहती है की ज्ञान अग्नि से सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं सभी कर्म मतलब श्रीवाण संचित प्रारण सब समझ में आ रहे हैं और वहाँ ज्ञान अग्नि से नष्ट बताया भी तो गया दिल्ली भाजपा में वहाँ तो तेरे विना भोग नष्ट होगा ही नहीं तो शास्त्र वचनों में विरोध प्रतीत हो रहा है ना विरोधाभास प्रतीत हो रहा है तो संगति ऐसी लगानी चाहिए कि कोई भी शास्त्र का वास्तविक व्यर्थ ना हो सबकी संगति लगाना चाहिए कोई शास्त्र अप्रामाणिक नहीं है सभी प्रामाणिक ही इसलिए शंकर भाष में अर्थ किया है स्वर्व कर्माणिक अर्थ किया है प्रारम्भर स्वर्वकर्माणिक क्या क्या शंकरण प्रारंभ से इतर सर्व कर्म कौन हुए फ्री नष्ट हो जाएंगे। क्या बचेगा प्रारब प्रारब। अब ध्यान देना तो स्वर्व कर्माणी जो गीता कहती है सर्वकर्माणी करते कर दिया घास्त कार ने प्रारम्भ स्व कर्माणी इससे देवी भगवत भी शासक हो गयी जो वो कहती है की बिना भोगे कर्मों का फल यानी कर्म बिना क्या बिना भोगे कर्म नष्ट बिना भोगे, कर्म नष्ट नहीं होते हैं तो कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता भोगे? दो गेकाँ दो गेकाँ। बिना नहीं कौन सा कर्म बिना नष्ट नहीं होता है। ना ना ना ना। तो देवी भागवत का जो है ना श्लोक सार्थक हो गया प्रारम्भ को लेकर और प्रारब्ध बेहतर स्व कर्मों को लेकर के गीता वचन सार्थक हो गया तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है जो तीघ्र की व्यक्ति है उसका प्रारंभ से नहीं है और यदि भी खत्म हो जाएगा तो दे धारण होगा चला जाएगा तो वही बोला शरीर धारण निमित्त से से शरीर धारण का निमित्त प्रारब्ध से होने पर क्या शरीर धारण का कारण प्रारब्ध से होने पर, पर। शरीर धारण का निमित्त क्या है प्रारब्ध प्रारब्ध से शरीर बना हुआ है उन्नी को तो शरीर भी चला जाएगा ये जिस दिन खत्म हो जाएगा उनकी लगाइए कि सभी कामनाओं का परित्याग होने पर कारण का अभाव होने से और शरीर धारण का निमित्त प्रारब्ध शेष होने पर तो आप ऐसा समझिए यहाँ पे कि ये कामनाओं के कारण क्या होती है कर्मो में प्रवृत्ति कामनाओं के कारण क्या होती है कर्मो में प्रवृत्ति तो कामनाओं का तो परित्याग हो गया तो कर्मों में प्रवृत्ति हो पाएगी नहीं अच्छा अब ध्यान देना रहा है कि प्रारंभ बचा हुआ है ना तो प्रारंभ के कारण शरीर बचा हुआ है तो शरीर है तो उस भी हो सकती है शरीर है तो प्रवृत्ति भी हो सकती है लेकिन उसकी ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं होगी ना कि हम अमुक काम करें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 इसका कोई फल है तो फिर तो तो उन्मत्त की तरह काम करेगा उन्मत कुछ कुछ विचार करता है तो कह रहे उन्मत्त की तरह प्रवृत्ति प्राप्त होती है शंका उन्मत प्रमत समझते हैं उन्माद ऐसे युक्त को क्या कहने और मदिधारी पीले उसको क्या कहते हैं समझते है उन्माद हो जाए ना उन्माद में क्या मस्ती से काम नहीं करता है लोगों का तो जो है उन्माद से युक्त हुआ वो उन्मत्त और मदिहारी पीले हो गया क्या नमस्ते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 अच्छा। दोबारा लगाना सभी कामनाओं का परित्याग होने पर, हाँ हो ए, का, पर ए, का कारण हाँ वैसे ऐसा होकर जैसे लग सकता है कि नहीं सभी कामनाओं का परित्याग शरीर धारण का कारण प्रारब्ध शेष होने पर सभी कामनाओं का परित्याग होने पर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 तुष्टि का कारण जिसके पास है तुष्टि के कारण पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसकी प्रवृत्ति इसकी तुष्टि का कोई कारण नहीं है ना इसलिए क्या है कि उन्मत्त की उन्मत्वृत्ति होगी तो हेतु तुष्टि कारण अभाव है इतना ध्यान रखेंगे आप और शायद ऐसा अन्वय कर लेना की सभी कामनाओं का परित्याग होने पर और सभी कामनाओं का परित्याग होने पर तुष्टि के कारण का अभाव होने से तथा शरीर धारण का कारण प्रारब्ध शेष होने पर इस ज्ञानी की उन्मत्म की तरह प्रवृत्ति प्राप्त होती है ऐसी शंका होने पर कहते हैं ऐसी शंका होने पर उचित है क्या कहते हैं आत्मनि यव आत्मना पुष्ट है आत्मनी प्रत्यगात्म प्रत्य स्वरूप प्रत्यगात्म स्वरूप प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है अंतरात्मा प्रत्यगात्मा क्या होता है हाँ अंतरात्मा की प्रत्यगात्म स्वरूप ये आत्मनी का अर्थ है लगा और फिर अपनी आत्मस्वरूप में आत्मना श्लोक में आया है तो आ, आत्मनी एव आत्मना है ना तो यहाँ आत्मना का तो अपने से नहीं? तो अपने से इसका क्या मतलब है कि बाह्य लाभ निपेक्षा कि बाह्य पदार्थों की लाभ की अपेक्षा ना करके बाह्य पदार्थों की प्राप्ति के बिना नहीं? आत्मा में संतुष्ट है त्मस्वरूप में अपने से संतुष्ट है अपने मतलब पदार्थों की प्राप्ति की अपेक्षा ना करके संतुष्ट है कोई पदार्थ मिल जाए उनको ऐसा संतोष वाय पदार्थ कितनी देर आपके पास रहेंगे नहीं नहीं इच्छा होती रहती है तो वाय पदार्थों के लाभ की अपेक्षा ना करके वो ये ये तात्पर है ध्यान रखना है ना कि अपने की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 कि अन्य स्मार्ट अलम प्रत्यवान स्मार्ट करते अन्य विषयों से अलम प्रत्यय वाला या तो क्या कहते हैं अन्य विषयों से अन्य विषयों से अलम बुद्धि वाला अलम समझते हैं आपको कोई वस्तु दे और खूब मिल जाए तो क्या बोलेंगे अलम्पर्याप्त ना मiveness. तो अन्य विषयों से अनम बुद्धि वाला अन्य विषयों से मतलब पर्याप्त अन्य विषयों से अलम बुद्धि वाला तो अन्य विषयों से अलम बुद्धि कब होती है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 अन्य विषयों से अलम बुद्धि वाला स्थिति प्रज्ञ है तो हुआ ना जब तो बोलेंगे अलम लं। कोई खूब परोसे ना बोलेंगे क्या होता है जब है तो लाभ हो जाता है ना तब क्या होता है कि अलम प्रत्यय होता है परमार्थ दर्शन रूप अमृत वृक्ष प्राप्ति के कारण परमार्ग दर्शन रूप अमृत वृक्ष प्राप्ति के या लाभ के कारण है अन्य विषयों से लम बुद्धि वाला स्थिति प्रज्ञ होता है लग जाएगा। अब देखना स्थित प्रज्ञा स्थिति का क्या अर्थ है प्रतिष्ठिता और प्रज्ञा का अर्थ है आत्मअनात्म विवेक या आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से होने वाली और यह प्रज्ञा से लेना है आपको अपरोक्ष प्रज्ञा है आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से होने वाली प्रज्ञा जिसकी स्थिर है वह स्थित प्रज्ञ वह वह स्थित प्रज्ञ ज्ञानी कहा जाता है स्थित प्रज्ञा का अर्थ है विद्वान ज्ञानी कहा जाता है विद्वान दो प्रकार का परोक्ष केवल शास्त्र पढ़ लिया तो नहीं हो गया अब उसका दर्शन कर आत्मा तो अपरोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष लिया आत्मा का तो दोनों विद्वान है परोक्ष इस प्रसंग में अप्रोक्ष विद्वान लेना तो अब लगाइए तो यहाँ पर जो है ना अत्य पुत्र वित्त लोकना जिसमें ऐष्णाएं तीन प्रकार की होती है पुत्र इष्णा और लोकना पुत्र है ना तो क्या है कि हमारा पुत्र हो जाए पुत्र की कामना रहती है तो कोई सहयोगी चाहिए लोगों को और वृद्धावस्थाओं वही परेशान कर देता है पुत्र ही है <laughs> ना तो पुत्र की कामना पुत्र की रचना और क्या होती है वित्त की रचना वित्त वित्त मतलब धन और लोक लोकना मतलब मान सम्मान की रचना तीन प्रकार की रचना होती है ना तो ये उपनिषद में आता है की ये अर्थ जो उत्था जैसे जो उठा जैसे दक्षाचर्यम करती रचनाओं से गई होकर वो सन्यास ले लेते हैं तो ये देखना पुत्र और लोकेशना का त्याग किया हुआ सन्यासी लग गया पुत्र वित्र और पुत्रषण वित्तना और लोकेश्णा का त्याग किया हुआ सन्यासी, hmm. वित्र, वित्रेश्णा, वित्रेश्णा हुआ सन्यासी। hmm. आत्मा राम आत्मीर और स्त्रित ये अर्थ है आत्मा राम मतलब अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला जो कि किसी बाय विषयों में रमण अपनी आत्मा में ही रमण करता है किसी उद्यान नदी में रमण ने ने करता है, है। आत्म क्रीडा आत्मे में ही अपने में ही क्रीडा करने वाला बाहर किसी के साथ पीड़ा नहीं है उसकी प्रज्ञा है तो इसका क्या हुआ हे पार्थ जब ए, मन में स्थित सभी कामनाओं को छोड़ देता है तथा ये क्या है कि, बाए पड़ार्थो, बाए पड़ार्थो की बाह पदार्थों बाह पदार्थों की लाभ की अपेक्षा न करके अपने प्रत्येक रूप में ही संपता है थों के लाभ की अपेक्षा न करके अपने प्रत्येगात्म स्वरूप में, में ही संतुष्ट रहता है ये समझ जाओगे ना? मेरा संतुष्ट रहता है क्योंकि परमार्थ रूप अमृत के लाभ के कारण तब में संतुष्ट है मतलब अलग तक हो गया है बहुत हो गया तो तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है लग गया तो यह स्थिति प्रज्ञा तब कहा जाता है स्थिति प्रज्ञा से कहा भाषा इन बचनों से स्थिति प्रज्ञ को कहा जाता है तो इन बचनों से स्थिति प्रज्ञा को कहा जा रहा है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 अब ये अब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी नहीं तो कुछ नहीं होगा आगे चलिए आगे तो इसी तरफ भी कहा जाता है इच्छाएं छोड़ने के लिए भगवान के बाहर विष्णुओं की इच्छा है साक्षात्कार तो की इच्छा से तो मन निरुरा समय अभ्यास हो जाते हैं चिंता और दुख अनुग्नम सुख विगत स्त्री वीत राधु क्रोध स्थित मुनि उच्य से दुख अग्न मना दुख में अनुद्विग्न बन वाला मतलब तो दुखों में भी जिसका मन उद्विघ्नग्न नहीं होता है मतलब खिन्न नहीं होता है छुपित नहीं होता है दुख में बहुत क्षोभ हो जाता है बहुत हो जाता है तो जिसका दुखों में भी जिसका मन उद्विघ्न नहीं होता है या दुख प्राप्ति दुख तो प्राप्त होने पर भी जिसका मन उद्विघ्न नहीं होता है तथा सुख प्राप्त होने पर भी जिसको इस्तीहा नहीं होती है या सुख प्राप्त होने पर जिसको और सुख भोगने की तृष्णा नहीं होती है सुखों में कृष्णा की समाप्ति वाला सुखो में कृष्णा की समाप्ति वाला।, वाला अब देखना और राग भय क्रोधा भय और क्रोध से रहित व्यक्ति भय और क्रोध से रहित व्यक्ति स्थिति भी मुनि कहा जाता है या बीत राज भय और क्रोध से रहित मुनि स्थिति कहा जाता है देखेंगे दुख सुख का भाष्यकार ने अध्ययन किया है ना दुख प्राप्त होने पर कौन से दुख अधिक को आध्यात्मिकाप्त होने पर अनु तो तो मनाह का अर्थ बताते हैं न उद्विघ्न मना यशा अनुग्न लगा न उद्विघ्नम मना यशा अनुग्न ये अर्थ बताते हैं और समास करने के तरीका में तो न उद्विघनमि अनुविघ्नम पहले नु सम करेंगे फिर अनुविघ्न मना यह क्रम से बनेगा है ना बताया है भगवान ने नगवान कर की प्राप्ति होने पर जिसका मन क्षुभित नहीं होता है दुख प्राप्त हो है ना दुख की प्राप्ति होने पर जिसका मन क्षोभित नहीं होता है उसको क्या कहेंगे या व्यक्ति अनुद्विग्न मन कहलाता है अच्छा आगे देखना सुखे सुगत स्त्री हाँ बहुत होना चाहिए ना, ना। बड़े से बड़े है। पर। और विगत स्त्रिया में समाप्त करते हैं विगता स्त्रिया सह विगत स्त्रिय साल लिखा ना आपने विघता स्त्र स्प्रिया शब्दों पर ध्यान दिया सुख प्राप्त होने पर जिसकी स्प्रिया नष्ट हो गई है जिसकी कृष्णा नष्ट हो गई है की प्राप्ति में जिसकी कृष्णा नष्ट हो गई है क्या कहेंगे सुख की प्राप्ति में जिसकी नष्ट हो अब देखना स्प्रिया ये स्प्रिया का क्या कृष्णा अब इसको समझे ना इन क्या इन नन आद्य आधार अग्नि युवक सुखानी ना अनु वर्ग से ईंधन डाल दो ईंधन मतलब काशा जी ईंधन डाल दो घिट डाल दो तो अग्नि और बढ़ जाती है ना ईंधन हाँ। डालने से अग्नि शांत तो नहीं होती से से से है।, है और बढ़ती है तो वैसे ही क्या है कि जो विषय सुख मिलने से क्या होता है कृष्णा और बढ़ती, बढ़ती है ना है। अज्ञानी मनुष्य भी तो बढ़ती है जैसे अग्नि में ईंधन और जैसे अग्नि में ईंधन आगे डालने से क्या है अग्नि और बढ़ जाती है वैसे क्या है कि सुख प्राप्त होने पर और ना बढ़ जाती है लेकिन ज्ञानी की कृष्णा नहीं बढ़ती है ना। इन्दन आदि आधा में अग्नि कि जिस प्रकार आदि के डालने पर अग्नि बढ़ती है भी वर्त है ना जिस प्रकार इंधन आदि के डालने पर अग्नि बढ़ती है युग प्रकार फिर उसी प्रकार वर्त लेना उसी प्रकार इसी इस प्रकार इस महापुरुष के उस इसी प्रकार इस महापुरुष को सुख प्राप्त होने पर सुखानी है ना, ना। सुख प्राप्त होने पर कि अनुविवर्धते कि ये विकरेत दृष्टान है अनुय नहीं है विकरेत है वहाँ क्या है की अनुविवर्धते यहाँ न अनुविवर्धते पंक्ति को दोबारा लगाना जिस प्रकार इन नन आदि डालने पर अग्नि बढ़ती है इन नन आदि आदाने अग्नि अनुवर्धते है जिस प्रकार इन नन आदि डालने पर अग्नि बढ़ती है उस प्रकार इस कृतार्थ पुरुष उसको सुख प्राप्त होने पर सुखानी प्राप्त नहीं पर का करना इस पर उसको सुख प्राप्त होने पर कृष्णा ना अनुवर्धते इसकी कृष्णा सुख प्राप्त होने पर इसकी कृष्णा नहीं बढ़ती है और तो ऐसा महापुरुष क्या कहा जाता है बिगड़ सुख प्राप्त होने पर उसकी कृष्णा तो भी तो नहीं पड़ती कभी सुख प्राप्त सुबह उसकी तृष्णा नहीं होगी कि हमें और सुख मिले यही सुख हमेशा रागा क्या भयन क्या क्रोधा क्या बीता विगता है, है यशमान राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं निकल गए हैं जिससे राग भय और क्रोध निकल गए है जिससे या राग भय क्रोध से जो रहित हो गया है उसे क्या कहेंगे बीस राग भय क्रोधा ये अर्थ बताया है वास्तव में समाज की रीति क्या होगी राधा क्या भयम क्या क्रोधा क्या राघव भय क्रोधा दोनों समाज करेंगे और फिर क्या होगा बीता विगत बीता विगता राघव भय क्रोधाह क्रोध से जो विगत हो गया है या रहित हो गया है उसे क्या कहेंगे बीस राग भय क्रोध इसकी का क्या किया है यहाँ पर इसकी इसकी इसकी और मुनि का क्या हाँ टीकाकारों ने बड़ा जोर दिया है कि स्थिति को मुनि सन्यासी ही लेना चाहिए क्योंकि में ज्ञान हो नहीं सकता ऐसा टीकाकार कहते हैं इसके अनुसरण करने वाली के लिए और देखना तो इसका अर्थ लगाएंगे दुखलेसुग्र मना की दुखो दुखों में दुख प्राप्त होने पर जो उद्विग नहीं होता है तथा सुख की प्राप्ति में जो इस प्रया से रहित है राग भय और क्रोध से जो रहित है वह मुनि स्थिति कहा जाता है या वह कहा जाता है ठीक है उसे मुनि कहे के मनन सिद्धू है अमरनाथ मुनि तीन चार और देखना है कि यह मुनि आया है ना तो गाने किया यो मुनि यहा मुनि श्लोक लगाना यह सर्वत्र अनविस्मेह तत्प्राप्त सुभासुभम न अभिनदती नर्वत्र अविस्मेह जो सभी जगह इसने से रहित है जो सभी में इसने जो सभी जो सभी में स्ने से रहता है जिसका किसी के प्रति भी स्नेह यहाँ तक कि अपने देह में उसका स्नेह नहीं है अपने जीवन में भी उसका स्नेह नहीं है हमारा जीवन बना रहे ऐसा भी नहीं चाहता है कि जो देह जीवन आदि सभी पदार्थों में इसने से रहित है और देखना घास लगाना यहाँ मुनि ही जो मुनि सर्वत्र दे जीवित आदि जीवन आदि में दे और जीवन आदि में भी अभिस्ने कर से अभिस्नेह वर्जिता अन्य है ना श्लोक में उसका हाँ श्लोक में अनविस्नेहा है अनविस्नेहा कर से क्या है अभिस्नेह वर्जिता स्नेह से रहित है जो मुनि दे जीवन आदि सभी पदार्थों में स्नेह से रहित है उसका कहीं भी स्नेह नहीं है और तट सुबह शुभम प्राप्त न विरणती न दृष्टि है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 तत तट शुभम व अशुभम लब्धवा नती न दृष्टि उस शुभ को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और द्वेष नहीं करता लगाइए न अभिनंदती श्लोक में प्राप्त है ना तो प्राप्त करके यहाँ किया लब्ध्वा शुभम लब्धवा न अभिनदती और इस कार्य का आगे किया है सुखम प्राप्ति ना तो लिखा है ना आगे हाँ इस शुभ वस्तु को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होता न तुष्टि खर्च किया निकर्च तो किया न तुष्टि और फिर क्या किया उसका नुभ वस्तु को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता है और हो क्या है आगे लगाइए वह तथ अशुभ लब्धवा न दृष्टि पहले की शब्द है ना वास्तु वह तथ अशुभ लब्धवा न द्वेष्टि अब इसका क्या अर्थ है अशुभ प्राप्त न द्वेष्टि और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके द्वेष नहीं करता है तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिक क्या लेना है इस प्रकार हर्ष विश्वास से रहित व्यक्ति को इस प्रकार हर्ष विस्तार से रहित व्यक्ति की विवेक से जन प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है आत्मात्मा की विवेक से जन्म प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है मतलब अप्रोक्ष रूपता को प्राप्त होती है प्रतिष्ठित होती है प्रज्ञा इसकी तो तस् से कौन जो सब में स्नेह से रहित है मतलब जो सब जगह ममता से नहीं हाँ तो फिर देखना चाहिए ममता हमारी कहाँ कहाँ है हमारा स्नेह कहाँ जहाँ जहाँ स्नेह सब जगह पे हटाने का प्रयास किया जाए है ना सब जगह हटाने का प्रयास किया गया जाए अब देखना तो जो से? सब जगह स्नेह से रहित तथा हर्ष विशाद के रहित सब जगह स्नेह से रहित तथा सुबह वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष और से रहित व्यक्ति की विवेक सजन्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है इस प्रकार हर्ष विशाद रहित किया है या इसी जोड़ देना क्या है कि सर्वत्र क्या सर्वत्र क्या हाँ कि सब जगह स्नेह से रहित तथा हर्ष विषाद से रहित दोनों जोड़ना है उसको भी जोड़ के क्या और लगाइए थोड़ा यदा संघर्ष क्या अयम कुरानी युवा सर्वसाह कुर अंगानी सर्वसाह इंद्रियाणी इंद्रिया इंद्रियाणी इंद्रिया लगाइए कूर्मा अंगान सर्वसा जिस प्रकार पूर्व में अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है तुम जानते है कच्छा उसको कोई भय हो तो अपने अंगों को बिल्कुल जिस प्रकार पूर्व सभी अंगों को समेट लेता है लेता है न बार कुछ नहीं रहता है। अच्छा तो यू है ना जिस प्रकार जिस प्रकार कुरु अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार उसी प्रकार यदा उसी प्रकार जब या मुनि या जब या अयति इंद्रियाण इंद्रियार्थ्या संघर्ष इंद्रिया का अर्थ है विषेभ्या इंद्रियार्थ्या का क्या अर्थ है वही विषेभ्या क्या बोलते हैं ना इंद्रिय विषय अर्थात विषय इंद्रियां जब इंद्रियों को अब इंद्रिया को विषयों से जिस प्रकारों को सब से समेट लेता है क्या कन्द्र करना क्या कूर्मो अंगान्यू सर्वसा क्या कुरो अंगान्यू सर्वसा और जिस प्रकार कूर्म अपने अंगों को सब ओर से संरक्षित कर लेता है समेट लेता है उसी प्रकार युग उसी प्रकार करना पड़ेगा यदा एम जब या मुनि इंद्रियान अपने इंद्रियों को किसियों से समेट लेता है या इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है बहुत कठिन है अभी आप बैठे हैं कोई आवाज तो सुनाई जाएगी कि नहीं सुनाई जाएगी देगी। देगी। सोच नहीं चली गई है कठिन है ना कोई तो वस्तु सामने हेरू लिखी जाएगी अच्छा चलो ये तो साझ का है लेकिन प्रयास करके किसी वस्तु को जानना देखना सुनना सबर सी खींचना तो वैसा होना चाहिए कुछ भी सुनाई दे रहे है परमात्मा सुनाई दे रहा है कुछ भी दिखाई दे परमात्मा दिखाई दे रहा है तो वो के होती है। सब ज्ञानी निगृहित तो नहीं हुई है इसलिए ऐसा होता है निगृहित हो जाएगा तो तो उसके लिए पंक्ति तो लगाना तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित उस मुनि की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है तो इंद्रिया ऐसे है दृश्यो से दूर देना चाहिए उसके लिए प्रयास करते हैं साधक साधना करते हैं एकांत में और फालतू जो है ना गपशप नहीं करते हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं टीवी नहीं देखते हैं पेपर नहीं पढ़ते हैं बहुत प्रतंत्रों से पड़ता है इधर उधर की बात ना करते हैं ना सुनते हैं भजन ध्यान करेंगे शास्त्र का विचार करेंगे तो ये हो पाएगा और नहीं तो जो बायु बनी हुई है तो उसका साधन भजन गीता ही या कुछ नहीं कर सकती है सब रोकना पड़ता है अस प्रवृत्ति बेसियान विश्व और दूध गीता में आया है ये अष्टावक्र गीता में है नहीं अष्टावक्र में या और दूध में दिन होगा मेरे ध्यान अष्टावक्र में होगा है कि भी भी कि है विष की तरह को छोड़ दो तो जब विष विष की तरह लगने लगे तो सोचना है, लग तो है नहीं और तो तो विष की संघटते कहते हैं संयकर् क्या अयम लगाना अयम कहते ज्ञान निष्ठाया ज्ञान निष्ठा में लगा हुआ यति सन्यासी ज्ञान निष्ठा में लगे हुआ सन्यासी जब इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है यदा संगर्ते का संघर्ष इंद्रियों को विषयों से सम्यक हटा लेता है इंद्रियों को विषयों से सम्यक सम्यकता हाँ। लगाना कूर्मा अंगा ना जैसे कूर्म भय के कारण अपनी अंगों को हटा लेता है लगे जैसे कूर्म भय के कारण अपने अंगों को सबोर से हटा लेता है सर्वता उपसंग्रहती सर्वता एवं ज्ञान इसी प्रकार ज्ञाननिष्ठ निष्ठा ज्ञान निष्ठ महापुरुष या ज्ञान योगी सन्यासी इंद्रियों को सभी विषयों से हटा लेता है इंद्रियार, इंद्रियार से सर्व इंद्रियों को सभी विषयों से हटा लेता है सब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है इस प्रकार से कहा गया है ना इस प्रकार हाँ ऐसा घर है इस प्रकार वाक्यर्थ वा कहा गया ओम